श्री राम श्रीरामकृष्णकथा श्री श्रीरामकृष्णकथा उल्लिखिता नाम, जान नाम पिचय मथुरानाथ विश्वास मथुरा मोहन विश्वास मध्यम कर्ता मथुरा मोहनो राणीराजमणे तृतीया कन्या करुणाम भर्ता मध्यमो जामाता मध्यम कर्ता परचित आसत करणाम प्रयाणा परम राणा कनिष्ठ कन्या कन्या श्रीमती जगदम्बया सह तय अभूत स श्री श्री प्रभो परमो भक्त शिष्य सेवक तथा अपेक्षित सयोजक आसी सुदीर्घचतुर्दशव वर्ष काल स्री प्रभो असाधारण सृतवा श्री प्रभो आसी तस्चल विश्वास तथा निविडा भक्ति मथुरा मोहन एव श्री प्रभु दक्षिणेशर का पूजक पद चिनोति स्म स युक्ति परीक्षा द्वारा श्री अवतारत्व अवता निसंदेह अभूत अन्ते चभो इव प्रकृत काम कांचन त्यागन संयासीन पदे आत्मनिवेदन करतवा एक दक्षिण श्रीरामकृष्णतन तथा युगपत्शिव्यामूर्तिदर्शनमको श्री प्रभु जीवन से सर्वस्वत गृहती स्म तथा सर्वयस कौती स्म श्री प्रभो दक्षिण दिघ्ण्नातिक्रमेण सर्वधसलाभमागे मथुरा एकांति अपरह्या आसी श्री, सा नाना श्री, भारं सा श्री प्रभु स नानातीर्थर्शयत श्री प्रभु साधन कालेधसेवाभार गृण स्म श्री प्रभु तम जगदंबा लीलाय प्रधानपेक्ष सजकती स्म श्री श्री प्रभो तथा मथुरा महोदय से अलौकि संबंध श्रीरामकृष्णली विशेषाध्याय एक सप्तिकादतम खिष्टवर्षा जुलाई मसल से दिने तरह देहत्याग अभूत मधुसूदन वैद्य श्री प्रभो हस्तभना चिकित्सा कौती स्म दक्षिणेशरे नवीनिनो गृह यात्रागान श्रोत ग्री प्रभो एक चक्षुषी अश्रुधारा पश्य स्म तस्य अधिक शक्ति अतिकवयक्तिसाथ्य प्रसंगम श्री श्री प्रभु उल्लि उलिलेख मैके मधुसूदन दत्ता बंगा बंगदेश नवजागरण से नवीन प्रतिभा ख्रीष्टधर्म प्रति आकृष्ट सन् हिंदूधर्म ख्रृष्टधर्म दीक्षित अभूत द्विष्टुतराष्टादतमें ख्रीटवर्षे इंग्लड देश जगाम तथा षट्टुतराष्टादशे विधे विध विद्यायन भारत प्रत्या सप्तष्टुतराष्टादतम ख्रीटवर्षतः कलिकता उच्चनयालिए ज्योहारजीविका आरब्धवा राज्यम्थम अपि, अभी वशात, स ऋणग्रस् अभूत तथा कलिक्वा उत्तरपाड़ा अगात ऊनष्यधिकादतम ख्रीटवर्ष तो मधसूद जीवन से सर्वोत्तमा कतिपयर्षा आसन अस्त तीन नाटका दिवंग्यनाटक काव्या प्रकाशिता तेघनाथ वह काव्यम वंगीय काव्ये नवजागरण से सूचना कौती स्म प्राच्यपाश्चात साहित्य तय अत्युत्तमरचना समूह पाठ तस् आग्रह आस पक्ष पातिताया विरोधेन पातिरोधन विद्रोहत् आधुनिकिंताधारायानयन कर मधुसूदन दत्तक्षिणेशर मंदर से उद्यान विषयक पैचातीम तस् मथुरा मोहन से ज्येषपुत्रे द्वारकानाथन सह तस्वीन विषय आलोचना कर्त दक्षिण आगतवा तदा द्वारा महोदय तच्छाणरामकृष्णन सह मेलस्म दुर्भाग्यवशा श्री प्रभु तेन सह किंचिततालाप कर्म न शक परम स मैके महोदयाय रात गानद गीवा अश्रावत मणिम्लिक मणिमोहन मल्लिक मणिलाल मल्लिक सिंदुरियापट्ठी निवासी भक्त ष्ठी पंचष्ठी वर्षीय वृद्ध मणिमोहन मल्लिक आसी ब्राह्मण सजन सामजागत स सा जन अत्यमीजन आसवर्तने काले पचवशति सहस्य दरिद्रलकाना भरणपोषण दद तक युवक पुत्रे मृते सौका सन दक्षिण आगता तथा श्री प्रभो कथा तथा भजन गानृत्वा तस् शोक ह्रास अभूत तदा स अवद्री प्रभु विना तर शोक अग्रिम अन् कोपय नक्ष्यतीजस्त वार्षित्सव मणिम्लिक्री प्रभु तस्ह आमंत्रित श्री प्रभु तस्ेश पद कौ भावेन भावन नृत्यगीता स्म तथा क्वचित समाधिस्थ अभूत, प्रभु स्य सह सह श्री प्रभु तम आत्मीयतया गणयती स्म मणिसेन मणिमोहनस पाहाटे पाहाटे मणिमोहन सभो श्रीरामकृष्णस भक्त आसी सवचि एककाक सह दक्षिणेश्वरे श्री प्रभुसमीपम्म आगछति स्म मथुर्मोदय मृत्यो अनतर स स्वेच्छया श्री प्रभो प्रात्याकोजन सारम गृति स्म पर अकत भारम न निर्वहति स्म मणिमोहन पाहाटे हा राधाकृष्ण मंदर सेवक आसी पाहाटे हा विख्यात त्रिपीटकमोत्सव मणिमोहन द्वारा आमंत्रित स श्री प्रभु भक्त सह प्रथम तो मणिसेन से गृह कियत्ल विश्रम्य मंदर आगात अगात, आगात अनतर भावाबेशन कंठपीडा विस्मृत मणिसू नवदीपगोस्वाम सह कीर्तनानंदन मन सोस्म तोका साक्षा श्रीगौरांगं मं पीता सर्व आनंद कीर्तन तथा नर्तन करतव अनत मणिसा गृह उपहारम स्वीकृत ते दक्षिणेवर प्रति प्रत, प्रतस्थि यद्यपि मणिसेन सर्वे दक्षिणा अदातु कथम दक्षिणाग्रहण नणिंद्रगुप्ता मणिन्कृष्णगुता मणिंद्र खोका नामकह एकादशव वर्ष वयसी दक्षिणेशरे प्रथमतः श्री प्रभु साक्षात्तवान् सा तर ज्येष्ठ भ्रता उपेन्द्रकिशोरेण तथा ब्रह्मबाधवोपाध्याय सह आगतवा श्री प्रभो स्नेहपूर्ण व्यवहारत स तम प्रति आकृष्ट अभूत तस् पिता कर्मस्थले भागलपुर ठति तदनतर कलिका प्रत्याग्री प्रभु तदा श्या अस्वस्थ आसी पंचाशीतुत्तराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे शारदाप्रसन्न सह पंचद वर्ष वह काले सी प्रभु द्रष्टुम ग्री प्रभु तम ज्ञात शुन आगमनाय अवत परेद्यो तस्तेभु तस्नेह क्रोरे कृवा समाधिस्थ अभूत इतपरम सृत्य ग्छति स्म तथा श्री प्रभु गुरूरू मृतवा काशीपुर अश्वस्थाय श्री प्रभु स व्यंज व्यंजन व्यजन कौती स्म ष्युतराष्टादश शतमें ख्रृष्टवर्षे दौलयात्रा दिवस श्री प्रभु तम फलगूक्रीडाथ गमनाय यद्यपे निर्देश ददास्म तथा स श्री प्रभुक पैरज्य सम्मत अभूत श्री प्रभु अश्रुधाराक्राथ नयनाभ्या तम तस्ला निर्देशति स्म परवर्तनी काले विवाह श्रीरामकृष्ण शिष्य सह तबीडस आसत तथा रामकृष्णस आदर्श प्रति तरह श्रद्धा आसी अवचल मणिसेन से सहचरो वैद्य श्रीरामक यदा हस्तभंग अभूत तदा वैद्य प्रतापमजूमदार चिकित्सा ओषधा पाहाटे मणिशन एं वैद्यम आनीतवा अं प्रतापमजूमदार से व्यवस्थाम न अमे से स्म अस बुद्धि विषय श्री प्रभु विरूप मत प्रकाशयनोमोहन मित्र श्रीरामकृष्णस गृह भक्त कौन नगर से मित्रपरिवारमचंद्रदत्त स्वस्त्री मतृस्वस्रीपुत्र राखाला तगनीपति आसी उनशीतराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे नवबर मस सेमकृष्णन सह दक्षिणेशरे प्रथम साक्षात्कार अभूत प्रथम जीवने ब्राह्मे तर घता आसी किंतु दक्षिणेशरे श्रीपभुणा सह तात्कार तथा तं प्रति श्री प्रभो कृपा मनोमोहन जीवने एकस्य सूचनाम एक नूतनाध्याय सेचना श्रीरामकृष्णस सर्वातक गुरु वरना मनोमोहन जीवन आमूल पिवर्तन सगत श्री प्रभो एक भक्त आसी श्रीरामकृ शुभागमनवाहनगरम संनिनाथतावस्थाया मनोमोहन तंम शुश्रूषाक तत्वंजरिया बहुत प्रबंध विरचिता ख्रृष्टर्ष तोन विंशतिशत ख्रीटवर्षमध्ये बहवो भक्ता श्रीरामकृष्ण विषय चर्चा तृहम आगतव